ईमानदारी से सोच लेना उत्तर मनी ही मन दे देना माघ के महीने में सर्दियों में स्नान करने का मन करता है कि बेमन से नहाते हो बोलो बेमन से नहाते हो ना लेकिन नहाया जाता है कि नहीं बेमन से सही बीमार व्यक्ति बेमन से रोटी खाता है खाने की रुचि नहीं है लेकिन मां कहते बेटा खा ले डॉक्टर ने कहा है कि खाली पेट औषधि नहीं देनी है कुछ खा ले फिर तुमको औषधि मिलेगी तो बेटा मन मार करके खाता है बोलो बेमन से जो उसने रोटी खाई वो लाभ करेगी कि नहीं करेगी कई बार व्यक्ति का ड्यूटी जाने का मन नहीं होता फिर भी बेमन से ड्यूटी चले जाते हैं जाना पड़ेगा घर का खर्चा भी चलाना। तो बेमन से हम लोग ड्यूटी गए तो बोलो महीने बाद तुख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी बेमन से भले ही बेमन से करो लेकिन मां बाप की सेवा करो बोलो मां बाप का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मां बाप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे चाहे बेमन से उनकी सेवा कर रहे हो लेकिन कर रहे हो ना क्रिया तो सेवा की हो रही है चाहे बेमन से सही कई पत्नियां बेमन से पति को निभा रही है और कई पति